प्राश्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के, केंद्रिये शैक्षिक प्रध्योगती संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तु थे, भारत की लोग कथाएं शंखला के अंतरगत, कुमाओं की एक लोग कथा, अज्जू को उठारी के बे पुरानी बात है कि कुमाऊं के एक गांव में अज्जू कोठारी नाम का एक आदमी रहता था अज्जू कोठारी के नाम से तुम कहीं यह न समझ बैठना कि हम तुम्हें अज्जू कोठारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं कहानी तो हम तुम्हें अज्जू कोठारी के बेटों की सुनाएंगे तो भाई अज्जू कोठारी के थे चार बेटे चारों के चारों एक से एक बहादुर नहीं मूर्ख एक बार की बात है कि दूर के किसी गांव में मेला लगा अज्जू कोठारी के बेटों ने भी Miela dècne ki t'anè? Pita-ji, pita-ji, pita hem s'ab Miela dècne gàiengè! Hem s'ab Miela dècne gàiengè! Arè, pita, agle huffetè jaana Miela dècne? Arè, t'abé bhi tuhàre sàth chalun'ga? <laughs> lai, lai, pita-ji, Miela to kàl khutam ho <laughs> अच्छा अच्छा अच्छा तुम लोगों में कौन-कौन जाएगा मेला देखने हम सभी आएंगे क्या चा? चारों भाई जाओगे ओ चारों के चारों जाएंगे अरे अरे अरे अरे सुनो तुम रास्ते में खो तो नहीं जाओगे अरे नहीं नहीं पिताजी हम कसम कर एक दूसरे का हाथ पकड़े रहेंगे अच्छा अच्छा हां हां और तो ठीक है देखो देखो बेटा ठीक से जाना एक दूसरे का ध्यान रखना हां पिताजी हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे होएंगे नहीं हां अच्छा अच्छा अच्छा तो ठीक है, है बेटा जा। जाओ हां पिता की आज्या पाकर अज्जू कुठारी के चारों बेटे चल दिये मेले को मेले में हम जाएंगे, मेले में हम जाएंगे, गुल की जले भी खाएंगे पकड़े रहेंगे सभी हम वरना हम को जाएंगे मेले में हम जाएंगे नाचेंगे और गाएंगे पूरे जहरी निकले करके पूरे जहरी आएंगे में हम जाएंगे मेले में हम जाएंगे दुनिया में बहुत अंधेरे हैं क्यों भैया क्यों देखो ना गर्मी में जब इतनी गर्मी पड़ती है तो खूब धूप निकलती है और सर्दी में जब इतनी ठंड होती है धूप बहुत कम हो जाती है भैया ये तो बहुत अंधेरे हैं और भैया ये तो देखो दिन में जब यूं ही उजाला रहता है तो सूरज भी आकर चमकने लगता है रात को जब सूरज की जरूरत होती है तो ला जाने कहां गायब हो जाता <laughs> आ, है सच है भैया ऐसी ही समझदारी भरी बातें करते-करते अज्जू कोठारी के बेटे नदी तक पहुंच गए अब उन्हें नदी पार करके आगे बढ़ना था तो चारों नदी में कूद पड़े छपाक और जल्दी ही वे नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए हाय हाय मर गया ओ हो हो भैया आ थक गए नदी आ, पार करते करते हाय ओय ओय बड़ी गहरी नदी है लु, लु, लु, लु, लु, लु, लु। पहाले भी बहुत ठठठ ठंडा हम हम चारों ठीक ठाक निकल आए हैं ना पानी में से अरे हां वो तैरते हुए तो हमारे हाथ छूट गए थे कहीं कोई डूब तो नहीं गया चलो चलो चलो चलो हम हैं सारे भाई हां चलो लाइन में खड़ा हो जाओ हां हां बैठ जाओ बीरू हां भाई हीरू आ भैया आ दो तो हो गए हीरू मैं यहां हूं भैया छोटा काई उसकी तरफ आवाज नहीं आ रही <laughs> आ, आ, आ, आ, आ, <laughs> मैं अच्छा कहरो मैं गिनता हूं हीरू आ भैया हीरू आ भैया माधव आ अरे ये तो तीन है ارے تو تھا گا گیا اے ہمارا چوٹا بھائی ab us mina jo da ga ma Ah. ¡Que no, que no! ¡Piru! ¡Avea! ¡Oh, ¡Piru! ¡Avea! तुम मारेंगे तुझे बेचारा एक तो नदी में डूब गया ऊपर से पिताजी की मार भी खाएगा हाय भैया भैया तुम डूब गए हो तो हमें आवाज दो हम तुम्हें निकाल लेंगे नदी में से अरे अरे अरे तुम लोग रोक क्यों रहे हो क्या भी? हो गई बहन जी मैं छोटा भाई पानी में डूब गया अरे पर तुम तो चार हो क्या तुम्हारा पांचवा भाई डूबा है नहीं बहन जी हम चार भाई घर से मेला देखने निकले थे अब हम तीन बचे छोटा भाई नदी में डूब गया रे समझी तुम लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ अभी मैं तुम्हें गिनती हूं बढ़िया 1 2 3 4 लो हो गए ना चार पूरे वाह वाह भेंजी वा वाह आपने तो कमाल कर दिया आपने हमारे चौथे भाई को कैसे ढूंढ निकाला कैसे ढूंढ निकाला अरे भाई तुमने से जो भी भाइयों को गिनता था वो खुद को गिनना भूल जाता था और तीन ही भाई गिन पाता था आहा। आहा। आहा। अरे बहन जी आप तो बड़ी चतुर हैं अच्छा हमारी गिनती पूरी करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्य अच्छा अब संभल कर जाना खोना मत अच्छा बहन जी मेरे मैं हम अज्जू कोठारी के बेटे अभी आप सुन रहे थे कुमाऊं की एक लोककथा नाट्य रूपांतर किया मधु जोशी ने भाग लेने वाले कलाकार वीना होरा कींती आनंद सोमनाथ नागर दिनेश वर्मा गीता वर्मा और के एस पवार ध्वन्यांकन अवदार सिंह और दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना निगम निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन Doctor LG Sumitra